श्री श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकृष्णकथामृते उल्लिखिता जान पिचय चंद्रचट्टोपाध्याय चंद्रचाटर्जी श्री प्रभोतंत्र साधनाया निर्देशि भैरवीब्राह्मणा अयम दीक्षा स्वीकृत एक तथम प्रभो श्रीरामकृष्ण गुरुभ्राता पर्चि भैरव्याय दक्षिणेशरे श्रीप्रभुना सह मिता अभूत सा स उच्चकोटिक साधक आसी कि विशेष सिद्धिलाभ साधन मार्गत च्युता अभूत अनंतरम श्री प्रभो तस्य सानिध्यन शक्ति ना तथा श्री प्रभो दिव्यशक्ति येण अग्रसर अभूत चंद्र श्री प्रभो अनुगत आसी तथा श्री प्रभुअप अत्यम स्नीयती स्म श्री प्रभुचंद्र निबिडईश्वर प्रेमी वर्णय स्म श्री प्रभो महासमलाभादी नव सततमे नवनवराष्टादतमें ख्रीटवर्षे चंद्र अकस्मा मठे उपस्थित अभूत तथा मसाधिका तवास स नृत्य जपध्यानेभूत चंद्र हालदारलिघट्ट हा। वंशीय मथुर्मोदयाना पुरोहि मथुर्मोदयकृष्ण प्रभाव तथा मधुर् मथुर्मोदय्री प्रभो सश्रिय व्यवहार तथा पक्षति श्री प्रभु प्रति सह अत्यम ईषान्वित अभूत स आपसीदूर्ता तथा खल प्रकृति श्री प्रभो भावाभेश तथा आर्जव धूर्त अभिनय प्रतिपादय अचे अचेत नाव मिथ्याभाषण विफल मथुर्मोदय आस्थाजन भवत अचेत परम त्र यदा भाव समाधेह। परिणामतया अधबाद संप्राप्य मथुर्मोदये जानबाजारनीते गृह प्रथित तदा स त पादन हती स्म तथा अत्यम कटुवाक्यप्रयोग कृत् प्रस्थि तस् कठोरदंड शयाभु एक वृत्त मथुर्महोदयाय नवेदित अनंतरम अनत अनेक के अराधेन चंद्रहालदारो यद्यु अभूत तदा श्री प्रभु मथुर्मोदय सीधे तद्वर उल्लेख चकार चंद्रमणि चंद्रमणिदेव क्षुदीरामचटोपाध्याय पत्नी तथा प्रभो श्रीरामकृष्ण परम भाग्यवती जननी चंद्रमणिदेवन्म सराटी मायापुर ग्रम तस् देव द्विजयो भक्ति तथा अतित्य, सत्य निष्ठा सर्वान्धा चक्रुहु। श्रीमती चंद्रादेवी आशीत स्नेह तथा आर्जव से मूर्ति प्रतिशिन संपदापत् हृदय सेभूतिव अदृशीं न प्राप्तवरिद्र प्राप्त जानती स्म चंद्रादेवी समीपे ते यदैव उपस्थिता भविष्य तदैव अन्नेन सह अकत्रिम यहां स्नेह परृपता भविष्य भिक्षुकसाधूना तरह द्वार सर्वदा उन्मुक्त आसी तथा, तथा प्रतिवेश निर्बंध सा पूरयती स्म तथा प्रायस चंद्रमणि जाग्रदशाताद्रवस्थ नाधम अवलौकिवृत्त पश्य स्म एक क्वचि क्वचि अतिशयीता स्म तथा क्वचिवा विस्मता अभूत एकत्रो सा लक्ष्मी साक्षात्तवती चंद्रमणे पंचच्विश्वर्ष व्यय काले वय काले सदा सदाधर गदाधर से आविर्भव पूर्व अभी सादृशम एक अलौकि ज्योति साक्षात्वती गधर चैशवाद्विजेश भक्तिभा सकाशा प्राप्तवा चंद्रमणिपश्य गृहसमीपस्थिता युगिना मंदर तो महादेव से श्रीमद श्रीमदंगादिव्यज्योतिगम्य तरंगाकारेण धाव आगम्य तशति स्म गाधर से जन्मन पूर्वस प्राया निवेवीना दर्शन लम तथा सकलदेद मातृश्ने उल्लेखितव अभूत परिवर्तने कालेरामकृष्ण बहुब्षम स्मरती स्म अंतिम जीवने प्रायो प्राय द्वाद वर्षा चंद्रमणि यापितवती प्रथमतो प्रथम तो मथुर्मोदयाना वाणिज्यभवने तथा अतिम्वाद्यशाला तैयारवस्था अभूत मात्र स्मृत श्रीरामकृष्ण मृन्दावने गंगाई समी नतिषत पंचशीतिर्ष वयस इहलोक त्याज अंतिम मुहूर्ते तैयर गंगातटम आनीत तथा श्री प्रभु तरह गर्भधारिण्या चरण अंतिमा प्रदान चक्रे चिनेशाखरी सांखव्यापारी श्रीनिवासशाखरी श्रीनिवास चिनुवाम काकुनिवासीधाजन चिनेशरी सांखारि अतुच्य कॉटिको वैष्णव साधक आसत ग सैश्वे चिनु तैयतवा तस्य दृढ़ो विश्वास चैतन्य आसत यैतन्यो गदाधरूपेण आविर्भूता अभूत स तम इष्टदेवेन पूजयती इस्म तथा तस्य तस् बाल्यलीलाया सहचर आसी सहम श्रीमद्भगवीता तथा अन्धर्मग्रंथ सकल पढ़ते स्म परवर्ति कालेरामकृष्णे श्री प्रभु यदा कामारपुकम आया स्म तदा सहयारख्याग्रजन सह प्रातन संबंधम अक्षत बिहति स्म चिनो दीर्घायु आशी तथा जीवनस्य से अंतिम दिवसपर्यम श्री प्रभुं प्रति भक्तिश्रद्धा बिहर् स्म चुनीलाल चुनीलासु चुनीलाल बसु श्री प्रभो कृपा गृह भक्त कलिकाता बागबाजारे जन्मजग्राहिंदू विद्यालय सेद्या आसी तथा कलिकाता पौरसंस्थाया वृत्तिम कौतीम चुनी साधु चुनीलाल साधुदर्शनक्षया दक्षिणेशर ग तथा, लाभं राम जनित तथा श्री प्रभो दर्शन लाभंत अभूत अनत श्रीरामकृष्णा चरन सहगाभ्यासजन स्वासरोगत आभुं प्रति तर प्रगाढ़र्धते स्म तथा क्रमण सहप्रभुम अवतार अवगतवा काशीपुर कलपतरुवटन दिवस स श्री प्रभो विशेष कृपा लेे स्वामी विवेकनंदचुनील नारायण्ती आहवती स्म पिवर्तनी कालेरामकृष्णमठ सेन्यासी सह त अछेद्य मठस्य आसा मठ सेवधकर्मसु सहाय कर स्म कनीया गोपाल गोपाल घोषा वासस्थन कलिकता शिमला स्थने श्रीप्रभुना सह प्रथम साक्षात्कार दक्षिणेशरे अंतरा अतरा श्री प्रभो सान्यलाभं अत्र भवान सहसा सहसा श्री प्रभु आकस्मिको गोपाल स आकस्मकोभ श्री प्रभो गोपालाख्याच भक्ता आसन्नी गोपाल अभीयत स्म स्री प्रभो समीपते विशेष अलभत तथा श्री प्रभु गुरुपेण ब्रृतवा स काशीपुर अस्वस्थ श्री प्रभु सीवित वराहनगरमठे सन्न सदीक अनत सृत संसारी अभूत तथा कन्यां एक परतज्य परलोक जगाम कनीयान्नद्र नरेन्द्रनाथ मित्र श्यामुकू निवासी तथा रामकृष्णस्य कृपा छात्र श्रीरामकृष्णा शुद्धात् स्वामी विवेकानंद से नाम नरेन्द्री आसी श्री प्रभु संनामक कनीया नरेन्द्र अभिधत्ते स्म श्री प्रभु प्रति प्रबलाकर्षण विघ्न विपत्तिशकल तुझ्छीकृत स प्रायाव दक्षिण ग्छति स्म श्री प्रभु अभी तम दिदीक्षु व्याकुब तथा तम दृष्टि प्रायश एवं सोती स्म से प्रभो संस्पर्शेन कनीयसो अपि अंतरा अंतरा भाव भावती स्म पिवर्तने काले अयच्च विधि प्रतिपुर अभूत रामकृष्णस विधि विषयकोपदेष्टा आसी किंतु दुखदीना सांसारिकीवन सुखमय न अभूत मुख्य न्यायाधिकारी सदर ओयाला इख्य सुरेंद्र मध्यम भ्रताने श्रीप्रभुनावहारित्वा द्वादश्युतरादश्ठवर्षा नवेम्बर मसल उशे से गोपाल सेनह, साक्त ब्राह्मो भक्त पंच सप्तषाद्रिस्टवर्षे बेलघरिया अष्टसख्या स्थित तस् उद्यान केशवसरामकृष्ण साक्षात्कर्गछत तरह कलिकता वास्थन आसी माता घुस्या तथा त्रा श्री श्री प्रभु पदाप्त जयगोपाल श्री प्रभो एककांत अगत जयगोपाल गृहे श्री प्रभु प्रायस एव पदम कौती स्म धर्म विषय आलोचनमको तथा भक्भ्य उपदेश प्रादोपाल स्वयं अंतरा अतरा दक्षिणेशरम आयाति स्म जयगोपाल सेनोंो ब्रह्मधर्म दीक्षित आसी तथा श्री प्रभो ब्राह्मक्षु जयगोपाल से आसी अतम